भद्रंग कर्णे शृणुया मेवा भद्रम पशे मजजार व्यसे ही तंजदयु स्वस्ती नई वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्वेदा स्वस्ती नर्क्षो अनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दु शांति शाति शाति शा शं शचार्य केशव बादरायन सूत्र्यतौ वंदे भगवुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद यो मवद व्याप्त दक्षिणा मूर्तिभागिने वोम व्यादेहाय शांति शांति ओ <coughs> अथर्वेदी यह ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रथम प्रश्नात्मक प्रकरणस्थ सप्तम कंडिका का विचार मूल मूल का हम लोग कर चुके हैं भाष्य टीका का विचार होना है जो प्रजापति के द्वारा सृष्ट मिथुन है प्राण शब्दित जो आदित्य हैं उसकी सर्वरूपता को बताया जा रहा है छ सात कंडिका के द्वारा छठवी कंडिका में बताया गया कि प्राण सर्वरूप है क्योंकि वह जब आदित्य रूप है तो आदित्य अपने पूर्व दिशादि में फैली हुई किरण किरणों के माध्यम से तत्त्व दिशास्थ समस्त प्राणियों को आत्मसात कर लेता अपना संबंधी बना देता है इसलिए सूर्य की सर्वरूपता है और मिथुन अंतपाति प्राण पदार्थ वही आदित्य है तो आदित्य सर्वात्मक होने से प्रजापति रूप है जैसे रई को सर्वात्मक होने से प्रजापति रूप है बता ऐसे प्राण भी सर्वात्मक होने से प्रजापति रूप है इसे दिखाने के लिए सर्व रूपता प्राण ण तो आदित्य की बताई गई सठ कंडिका में आ, कंडिका में और स एष वैश्वानरो इत्यादि सप्तम कंडिका के प्रारंभ में बताया गया कि सर्वात्मक जो यह प्राण है वह वैश्वानर है यानी सर्व जीवात्मक है वैश्वानर शब्द का अर्थ है सर्वजीवात्मक और विश्वरूप शब्द का अर्थ है सर्व प्रपंचात्मक तो ये प्राण सर्वजीवात्मक है और विश्वरूप का अर्थ है सर्व प्रपंचात्मक है इसीलिए वह अग्नि रूप भी है विश्व रूप होने से सर्व प्रपंचात्मक होने से हाँ? तो जड़ चेतन उभयात्मक यह प्राण है आदित्य रूप प्राण है जो मिथुन अंतपाती है और वह प्रतिदिन लोक निवासी प्राणियों के गोचर होता है, गोचर होना ही उदित होना है इसलिए कहा उदयते अग्नि उदय तो सप्तम कंडिका का जो अंतिम अमांतर वाक्य है तद ए तद ऋचा अभ्युक्तम इससे बताया गया कि जो छे तथा सातवी कंडिका के द्वारा बताया गया है प्राण शब्दित आदित्य का सर्वात्मकत्व वह तदेत इन सर्वनामों से लेना है तो ये छे तथा सात कंडिका रूप तो ब्राह्मण भाग है प्रश्न उपनिषद का और ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त जो आदित्य का सर्वात्मकत्व है उसका समर्थन कर लेता है मंत्र भी इसलिए कहा कि ऋचा अभ्युक्तम ऋचा यानी मंत्रेण अभ्युक्तम यानी वर्णितम तो आदित्य के स्वरुरूपत्व का वर्णन मंत्र भी करता है इसलिए ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त आदित्य का सर्वात्मकत्व ब्राह्मण तथा मंत्र उभयात्मक वेद प्रतिपाद्य होने से उपादे हैं श्रद्धेय है ये निश्चित होगा इस दृष्टि से कहा कि तद एत ऋचा अभ्युक्तम तो सप्तम सप्तमकंडिका का भाष्य है इसे देखिए स एषो अत्ता प्राणो इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है कि तस्य प्रत्यक्ष आह सर्वात्मक आदित्य के प्रत्यक्ष को बताते हैं स एष इत्यादि सप्तम कंडिका के द्वारा तो स येषो अत्ता प्राणु वैश्वानरह यानी सर्वात्मा वैश्वानर का अर्थ है सर्वात्मा है सर्वात्मा है का अर्थ है सर्वजीवात्मक है यही टीकाकार कहते हैं वैश्वानर शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए वैश्वानर शब्द में एक विश्व सर्वनाम है और एक नर शब्द है उत्तर पद तो विश्व और नर इन दो पदों में हुआ कर्मधारय धारे उसका विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार कि नरा और बीच में नर शब्द का अर्थ करता है जीवा तो नरा यानी जीवा और ईश्वे ते नाच विश्वा नरा तो विश्व का है समस्त तो सारे जो जीव है दृष्टि जीव और इसमें जो समानाधिकरण है वो तो बताता है उनके एकत्व तो को अभेद को और समस्त समस्त जीवाभिन्न है यह आदित्य इस दृष्टि से कह रहे हैं स एव वैश्वान स्वार्थ में अन प्रत्यय करके वैश्वानर शब्द बना पहले एक शब्द बना विश्वानर उससे स्वार्थ में अन प्रत्यय होकर के वैश्वानर और वैश्वानर शब्द का अर्थ क्या निकलेगा तो सर्व जीवात्मक इत्य और विश्वरूप शब्द का अर्थ क्या निकलेगा तो टीका में टीकाकार ने कहा विश्वरूपह यानी सर्व इति भेद तो वैश्वानर पदार्थ तथा विश्व रूप पदार्थ में यह अंतर है भेद है वैश्वानर शब्द बता रहा है समस्त जीवात्मकत्व सर्व जीवात्मकत्व को और विश्व रूप शब्द बता रहा है समस्त प्रपंचात्मको तो समस्त प्रपंचात्मक होने से अग्नि रूप भी हुआ यह प्रकृत प्राण इसे कहते हैं कि विश्वात्म प्राणो अग्निश्च सम प्रपंचात्मक होने से प्राण अग्नि और सत्ता उदयते यानी उद्छति प्रत्यम सर्वा दिश आत्मसा कुवन तो प्रतिदिन यह अत्प आदित्य सभी दिशा यानी सभी दिशास्थ प्राणियों को अपने रणों के माध्यम से आत्मसात करता हुआ उदित होता तो तद रीचा है। तो हैभ्युक्त ये जो वाक्य हैं इस वाक्य, वाक्य, कर, वाक्य तद इन सर्वनामों से ग्राह्य अर्थ बताया तदम वस्तु तद ये, तद ये दोनों सरोनाम बता रहे हैं उक्त वस्तु को उक्त वस्तु क्या है तो टीका में टीकाकार ने कहा का आदित्य उक्तम महात्म्यम इत आदित्य का जो उक्त महात्म्य है ने नोरूपत्व है सर्वात्मकत्व है ये है उक्त वस्तु और उसे बताएंगे इस अवतरण वाक्यस्थ तदनाम तीचा तद अभ्युक्तम ये अवतरण वाक्य है <coughs> मंत्र का। उस अवतरण वाक्यस्थ तद सर्वनामों का अर्थ निकला आदित्य का ब्राह्मण के द्वारा बताया गया सर्वात्मकत्व वह ऋचा अभ्युक्तम यानी मंत्र से भी बताया गया है हाँ तो जैसे भाष्य जो है मूल का व्याख्यान है मूल का व्याख्यान है ना ब्रह्म सूत्र के अधिकरणों का गीता के श्लोकों का तो गीता के किसी अध्यायस्थ श्लोक की व्याख्या भाष्यकार भगवान कर कर रहे हैं तो पूर्व अध्यायों का जो श्लोक है इसी के समानार्थक भाष्य में जो निरूपण किया उस अपने द्वारा निरूपित वर्णित अर्थ का समर्थन दिखाने के लिए मूल मंत्र का दूसरे अध्यायस्थ मूल श्लोक का संदर्भ बताता है। ऐसे ब्राह्मण रूप व्याख्यान भी अपने द्वारा वर्णित आदित्य के सर्वात्मत्व के विषय में मूल का संदर्भ यानी मंत्र का संदर्भ बता रहा है, ऐसा है। कि जो हम कहते हैं वह केवल ब्राह्मण भागात्मक वेद के द्वारा ही वर्णित नहीं है मंत्र भाग में भी वर्णित है तो तद वस्तु ऋचा यानी मंत्रे नापी अभ्युक्तम अब मंत्रों को देखिए विम हरिणंत समाणनम ज्योतिरेकंत सहस्ररश् शतध वर्तमानजा उदयतेश सूर्य तो विश्व तो ब्राह्मण भाग में भी विश्व रूप शब्द आया है इसमें भी विश्वरूप है तो विश्व यानी सर्व और असर्व प्रपंचात्मक कैसे है आदित्य तो अपने सूर्य किरण अपने किरणों के माध्यम से सब में व्याप्त होकर के सबको आत्मसात कर लेता है इसलिए सर्वरूप है तो विश्व रूप का अर्थ हुआ सर्वरूपम और हरिणम <coughs> हरिणम शब्द का अर्थ क्या निकलेगा <laughs> तो हरि शब्द का अर्थ है किरणे रस्मी और न शब्द है न प्रत्यय होता है मत्वर्थीय इसलिए हरिणम शब्द का अर्थ निकलेगा रस्मि वाला किरणों वाला किरणवंतम इस अर्थ में हरिणम शब्द है तो जो सर्वरूप है आदित्य वह हरिण है का किरणों वाला है अनेकों रश्मि वाला है और जात सम जातवेदि जात वेदा है का मतलब सभी उत्पन्न हुए कार्य वर्ग का ज्ञाता है सबका प्रकाशक है जातम जातम व्यक्ति असो जात वेदा तो जो भी उत्पन्न होता है उसे वो जानता है ऐसा संसार में कोई उत्पन्न हुआ पदार्थ है नहीं जो आदित्य को अज्ञात हो प्राण रूप आदित्य को अज्ञात हो ऐसा कोई पदार्थ है नहीं इसलिए जात मात्र को जो जानता है उसे कहा जाएगा जात वेदा उसका द्वितीय का एक क्वेश्चन है जात वेदसम और परायनम का अर्थ है प्राणी मात्र का जो उत्कृष्ट आश्रय है और ज्योति का मतलब ये प्रकाशक ज्ञान का साधन तो ज्ञान का साधन है प्रधान इंद्रियों में आ, अर्थ यानी रूप तथा रूपवान द्रव्य को बताने वाला चक्षु और श्रुति कहती है आदित्यो आदित्य चक्ष भूतवा प्राविशत तो ये प्राणी मात्र की नेत्र इंद्रिय बनकर के अर्थात नेत्र इंद्रिय की अनुग्राहक देवता बन करके नेत्र इंद्रिय का जो गोलक है अक्षी शब्द तो ये चर्म चक्षु जो दिखते हैं इंद्रिय तो नहीं दिखती है ना और जिसको हम चक्षु कहते हैं वो उसका गोलक है उस गोलक को अक्षी शब्द से कहा और उसमें प्राविशत तो प्रविष्ट हुआ तो एक दो प्राणियों के अक्षी में प्रविष्ट नहीं हुआ है सभी प्राणियों के अक्षी में प्रविष्ट हुआ है इसलिए प्राणी मात्र का रूप ज्ञान साधन चक्षु इंद्रिय का अनुग्राह बनकर के यह आदित्य होने से आदित्य को कहा गया ज्योति और वह एक है यानी अद्वितीय है बहुत सूर्य नहीं है आदित्य ने एक ही है इसलिए एकम और तपनतम यानी उष्णता प्रदान करता हुआ जीवन के लिए उष्णता की भी जरूरत है ना ऊर्जा की जरूरत है तो तपनतम यानी ऊर्जा प्रदान करता हुआ ये सब आदित्य के विशेषण है आदित्य के स्वरूप का ही वर्णन कर रहा है ऐसा आदित्य है और ऐसे आदित्य को जो विद्वान लोग होते हैं वह मैं के रूप में जानते हैं जो आदित्य अंतर्गत पुरुष की मैं के रूप में उपासना करने वाले अहंग्रह उपासक हैं वे इस विश्व रूप हरिण जात वेदा आदि शब्द से वर्णित आदित्य का मय के रूप में चिंतन करता है और उसे मैं रूप में जानता है कहा कि जिसे मैं रूप में जानता है वह कौन है तो उसका वर्णन करते हुए फिर से उत्तरार्ध में प्रथमांत पद के द्वारा बताया जा रहा है कि सहस्त्र रश्मि पूर्वार्ध में द्वितीयांत पदों से जिसे बताया उसे ही उत्तरार्ध में प्रथमांत पद से बताया जा रहा है अन्य विभक्ति होने से एक ही वाक्य में अलग अलग विभक्त्यंत पद हो तो ने वेधीकरण कहा जाता है एक विभक्त्यंत पद होंगे अनेक एक वाक्य में तो उन्हें कहा जाता है समानाधिकरण तो यहाँ तो पूर्वार्ध में जितने भी पद है वे है द्वितीयांत और उत्तरार्ध में है प्रथमांत तो इनका समानाधिकरण तो नहीं होगा ना और बता रहे हैं पूर्वार्ध में द्वितीयांत पद से जिस प्राण शब्दित आदित्य का वर्णन हुआ आदित्य के सर्वरूपत्व को बताने के लिए उसी आदित्य को सहस्र रश्मि इत्यादि प्रथमांत पद से बताया जा रहा है लेकिन अलग अलग विभक्ति होने से ये एक ही व्यक्ति का वर्णन है आदित्य रूप व्यक्ति का ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है ना वेदीकरण होने से इसलिए भाष्य में भाषकर भगवान थोड़ा अध्यार करके वर्णन करेंगे कि ये द्वितीयांत पद के द्वारा बताया गया जो आदित्य पुरुष है उसे मैं के रूप में विद्वान लोग जानते हैं जिसे जिस आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष को विद्वान लोग मैं के रूप में जानते हैं वह कौन है ऐसी जिज्ञासा हुई तो फिर प्रथमांत पद के द्वारा उसको बता रहा है इसलिए दोनों का समान प्रयोग होने पर जिस एक अर्थ को बताया जाता है वही अर्थ निकलेगा तो सहस्त्र रश्मि यानी असंख्य रश्मि वाला है सहस्र शब्द अनेक रश्मियों का मात्र हजार ही रश्मियां हैं सूर्य के किरण है ऐसा नहीं अनेक इस अर्थ में सहस्त्र शब्द है और शतधा वर्तमान यहां शत शब्द भी अनेक का परामर्शक है शतधा का अर्थ है अनेक धा वर्तमान का अर्थ है जो अनेक रूपों में विद्यमान है आदित्य से ही निर्वर्तित है ये सारा प्रपंच इसलिए आदित्य अपने कार्य रूप से अनेकों रू, अनेक रूप वाला जो कार्य है उस रूप से विद्यमान है तो शतधा वर्तमान और प्राण प्रजानाम तो यह प्र, आ, प्रजा की आत्मा है प्राण है का मतलब आत्मा है स्वरूप है तो सभी प्राणियों प्रजाओं का ये प्राण के तरह प्राण है कौन तो कहते ये सूर्य उदय उदयती तो ये जो प्रतिदिन सूर्य चक्ष गोचर होता है सब प्राणियों के वह सूर्य सब का प्राण है वह सर्वरूप है इस प्रकार इस मंत्र ने भी पूर्व कंडिकाद्वय रूप ब्राह्मण के द्वारा उक्त जो आदित्य का सर्वात्मत्व है उसका वर्णन किया वह मंत्र है ये तो भाष्य है इस मंत्र का इसे देखिए विश्व का अर्थ कर दिया सर्वरूपम हरिणम का अर्थ करते हैं रश्मिमत जात वेदसम का अर्थ कर दिया जात प्रज्ञानम अने कार्य मात्र का प्रज्ञान है जिसको उसे कहा जाता है जात प्रज्ञानम और पारायणम का अर्थ करते हैं प्राणाश्रयम और ज्योति रेकम में ज्योति शब्द का अर्थ करते हैं सर्व प्राणी नाम चक्ष भूतम तो सर, सभी प्राणियों का चक्षुरूप है चक्ष अर्थ है चक्षु की अनुग्राहक देवता रूप है और एकम का अर्थ कर दिया अद्वितीयम और तपनतम का अर्थ करते हैं तापक्रियाम कुरान ऊर्जा प्रदान करता हुआ और अर्स्वात्मा का उवतर है टीका में इत्यादि इत्यादि मैं विश्व द्वितीयाता वाक्यभेदेन इदी प्रथमातागाक्यभेदेन व्याचे तो इत्यादि पूर्व्ध में प्रयुक्त जो द्वितीय पद हैं और सहस्र रश्मि इत्यादि उत्तरार्ध में प्रयुक्त जो प्रथमांत पद हैं इनका समानाधिकरण नहीं है इसलिए समानाधिकरण सामाना, अन्वय भी संभव नहीं होगा इसलिए अध्यार करके व्याख्या करते हैं वाक्य भेद से भगवान भाष्यकार ये कहते हैं कि अध्यायम कृत वाक्यभेदे न्याचे तो द्वितीयांत पद का तथा प्रथमांत पद का वाक्य भेद से व्याख्यान करते हैं अध्याय करके लेकिन है प्रथमांत पद और द्वितीयांत पद के द्वारा वर्णित पदार्थ एक ही इसीलिए कहते हैं कि स्वात्मान ये तपन का अर्थ कर दिया ताप क्रियाम कुरान भाष्य में आगे अध्यार कर रहे हैं कि स्वात्मा सूर्य सूर्यो विज्ञातवंतो तो सूरी कहते हैं विद्वान को इसलिए सूर्य का ही एक प्रकार से सूर्य विद्वान सामान्य सभी विद्वानों को कहा जाता है विद्वान मात्र को सूरी कहा जाता है तो किस विषय के विद्वान तो यहां पर ब्रह्मविद इसलिए सूर्य का, का ही एक प्रकार से अर्थ कथन है सूर्य सूर्यो विज्ञातवंतो ब्रह्मविद तो स्वात्म सूर्य सूर्यो विज्ञातवंत एक वाक्य है के सूरी यानी विद्वानों ने सूर्य को स्वात्मा यानी अपना स्वरूप विज्ञातवंत यानी जान लिया विद्वान विद्वानों ने अपने आप को सूर्य रूप से जाना कम, तो विद्वान कौन सूरी तो कहते ब्रह्म विद ब्रह्म कार्य ब्रह्म उपासक आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष है कार्य ब्रह्म और उसके जो उपासक है अंग्र उपासक वह आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष रूप कार्य ब्रह्म का मय के रूप में चिंतन करके वो जानते हैं उसे मय के रूप में विज्ञात विज्ञातवंत का अर्थ उपासित वंत ये भी निकलता है उपासना की उन्होंने मैं के रूप में इसलिए ईशावासी उपनिषद में कहा गया उपासक जब अपने उपास्य को मृत्यु के समय ये कहता है कि आप अपने स्वरूप का जो आवरण है हिरणमय पात्र जैसा ये चमकीला ऊपर से दिख रहा है इस चमक धमक को हटा दीजिए किस क्यों हटाना है कोई तो सत्य धर्मा ये तो आपका जो सत्य स्वरूप है इस भौतिक चमकीले तेज से आवृत्त हुआ ढका हुआ उसे मैं देख सकू इसके लिए आप हटाइए और ये नहीं समझना कि मैं कोई याचक बनकर के आपसे याचना कर रहा हूं मैंने आपके उसी इस चमकीले पात्र से ढके हुए स्वरूप का मैं के रूप में चिंतन किया है यौसा वसौ पुरुष सो अहम अस्मे तो यह असौ पुरुष यानी उस चमकीले पात्र आदित्यमंडल को चमकिला पात्र कहा है हिणमय पात्र कहा है और उस हिणमय पात्र से आवृतो आदित्यमंडलांतर्गत पुरुष है कार्य ब्रह्म हिण्यगर्भ और उसका मैंने मैं के रूप में जीवन भर चिंतन किया है और उसके प्राप्ति का ये समय है इसलिए मैं कह रहा हूँ इस समय उसमें और उसकी प्राप्ति में एक प्रकार से आवरण बना हुआ ये हिरणमय पात्र उसे हटा करके अपने स्वरूप को अपरणु अनावृत कर दीजिए तो उसे यहां पर कह रहे हैं कि स्वात्मान सूर्यम सूर्योज्ञातवंत तो सूर्य है वो तो हिरणमय पात्र से आवृत जो पुरुष है उसका मय के रूप में यानी आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष का मय के रूप में चिंतन करने वाले उपासक उन्हें को ब्रह्मविद कहा यानी कार्य ब्रह्म उपासक कहा ये कार्य ब्रह्म उपासक जिस कोमय के रूप में जानते हैं वही तो सहस्र रश्मि है वही तो शतधा वर्तमान है वही तो प्राण प्रजानाम है से आगे कह रहे हैं तो को असौ यम विज्ञातवंत तो सूरी ने यानी विद्वानों ने जिसकी उपासना की मैं के रूप में वह कौन है तो कहते सहस्र रश्मि वह अनेक रश्मि वाला है और शतधा याने अनेकधा प्राणी भेदेन वर्तमान तो प्राणी भेद से अनेक रूप से वर्तमान है प्रजानाम प्राण वो प्राण प्रजाओं का प्राण है वो ये सूर्य उदयती वो कोई दूसरा नहीं यही सूर्य है आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष की उपाधि है और उपाधि को ही व्यवहार काल में सामने रख करके उपहित का निर्देश किया जाता है अब इस प्रकार ये मंत्र से आदित्य की सर्वरूपता को समर्थित कराकर एक प्रकार से और ये आठ इससे मिथुन अंत प्राण शब्दित आदित्य के स्वरूपत्व का वर्णन हुआ और सर्वात्मकत्व तो को क्यों बताया गया प्राण के ये बताने के लिए कि सर्वात्मक प्राण होने से वह प्रजापति रूप है हिरण्यगर्भ गर्भ रूप है सर्वात्मक होने से प्रजापति है हिरण्य और उसके द्वारा श्रेष्ठ है मिथुन तो मिथुन अंत रई भी प्रजापति है और मिथुन अंत प्राण भी प्रजापति है दोनों भी प्रजापति कैसे हैं तो दोनों सर्वात्मक होने से जब गौण भाव की सब में विवक्षा करते हैं मूर्ता मूर्त में तो रई रूप हो जाता है सारा प्रपंच इसलिए रई सर्वात्मक होने से प्रपंचात्मक होने से प्रजापति रूप है और प्रधान भाव की अत्री भाव की विवक्षा करते हैं सब में तो उस समय जो रई रूप से कहा गया है वह भी प्रधान रूप से विकसित करते तो अत्ता के रूप से गृहित होता है और इसलिए वह भी सर्वरूप हो जाता है अत्ता ही के रूप से गृहित होता है और अत्ता जो आदित्य है वह सर्वात्मक है इसलिए प्रजापति है ये वर्णन हुआ मिथुन को प्रजापति रूप बताया गया मिथुन के दोनों अंशों को हिरण्य गर्भ की यहाँ जो अपरा विद्या है, उसके फल का वर्णन करना है हाँ और अपरा विद्या का फल हिरण्यगर्भ भाव पर्यंत है इसलिए स्थूल प्रपंच में जो स्वरूपता है वो स्थूल प्रपंच का कारण हिरण्यगर्भ होने से हिरण्यगर्भ अपने सभी कार्यात्मक है कार्य का आत्मा समस्त कार्यों का आत्मा माना जाता है उसके कारण को जितने भी मृत के कार्य हैं घटा दी उन सब का आत्मा है यानी स्वरूप है मिट्टी इसलिए मिट्टी समस्त घटादि रूप है घटात्मक है सभी घटात्मक है ऐसे समस्त स्थूल प्रपंचात्मक उसका कारण हिरण्य गर्भ है प्रजापति है और उसकी प्राप्ति तक ही अपरा विद्या का फल है इतना यहीं तक अपरा विद्या पहुंचा सकती है और इस अपरा विद्या के फल से जो विरक्त है वह फिर पराविद्या का अधिकारी है ये दिखाने के लिए पहले अपराविद्या के फल का वर्णन है फिर अपरा विद्या के जो दो अंश है कर्म उपासना उसमें से कर्म का तो वर्णन कर्म में है और उपासना का संसार अंतपाति प्रजापति भाव तक की साधन भूता जो अपरा विद्या का एक अंश है उपासना रूप उसका वर्णन करने के लिए दो प्रश्न है द्वितीय तृतीय तो वही जो आनंद टीका में था तो इसलिए साध्य साधनात्मक जो प्रपंच है इस प्रपंच से जो विरक्त है वही पराविद्या का अधिकारी है इसलिए तीन प्रश्नों से साध्य साधनात्मक प्रपंच का ही एक प्रकार से वर्णन हो रहा है और फिर इनसे विरक्त हुआ चतुर्थ प्रश्न के रूप में वर्णित जो पराविद्या उस पराविद्या का अधिकारी है वो, उसका वर्णन वो विरक्त के लिए परा विद्या का वर्णन हो रहा है अब नवम जो कंडिका है इसके अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान लिख रहे हैं यस चासो चंद्रमा मूर्ति अन्नम अमूर्तिश्च इत्यादि इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है स मिथुनमत उत्पादयत उपक्रांत मिथुनम उत्पाद उत्पाद इति तो ये कह रहे हैं कि पूर्व में मूल श्रुति में प्रजापति के प्रथम कार्य के रूप में बताया गया मिथुन का वर्णन स मिथुनम उत्पादयते ऐसा तृतीय कंडिका में आया तृतीय में है ना ये चतुर्थ में है स मिथुनम उत्पादयते तृतीय में तो प्रश्न है कबंदी का उत्तर देना चतुर्थ से शुरू किया तो ये जो स मिथुनम उत्पादयते इस वाक्य से उपक्रांत जो मिथुन है उसका नवम कंडिका में उपसंहार किया जा रहा है मिथुन का तो इसलिए लिखता है कि स मिथुनम उत्पादयते उपक्रांत मिथुनम उपसंग यष्यको देखिएसो चंद्रमा मूर्ति ही अन्न अमूर्ति प्राणो अत्ता आदि तदेकमेतन मिथुनम तद एकम तो सर्वम याद तक लीजिए कि यश्चा सो चंद्रमा मूर्ति अन्नम जो हो मिथुन अंत रई पदार्थ है चंद्रमा उसी को मूर्ति यानी मूर्त पदार्थ को भी मूर्त भी कहा उसी को अन्न भी कहा है ये पहले ये शब्द आए हैं रई के लिए वो मिथुन अंत रई रूप अंश है और अमूर्ति जो मिथुनात्तपाती द्वितीय है प्राण उस प्राण पदार्थ के रूप में कहा गया था अमूर्ति को यानी अमूर्त पदार्थ वही प्राण है वही अत्ता है वही आदित्य है ये कहते हैं तद ये तत्क मिथुन ये एक मिथुन है रई प्राण रूप और वह अभी तक के कंडिका के द्वारा चौथी कंडिका से सातवीं कंडिका तक ब्राह्मण भाग से और अष्टम जो कंडिका रूप मंत्र हैं उस मंत्र भाग से इसी मिथुन का सर्व तो बताया गया ये पांच छे सात और आठ चार वाक्यों के द्वारा एक प्रकार से इसलिए कहा कि तद एतद एकम मिथुनम सर्वम सर्वम का अर्थ सर्वात्मकम ये सर्वात्मक है मिथुन थोड़ी टीका है इस टीका को देखिए टीकाकार अन्वय बता रहे हैं इस अवतरण भाष्य का यश चासो चंद्रमा अमूर्त में है तो अमूर्त मिथुन इति अन्वय ऐसा अन्वय समझना अब कथम प्रजा कर इस प्रश्न का अवतरण लिखते हैं टीकाकार ये तो मैं बहुधा प्रजा इति उक्तम तत करत उत्तम तत्क प्रकार पृछति कथम कहते हैं कि इस मिथुन को प्रजापति ने उत्पन्न किया रई और प्राण को किस उद्देश्य से उत्पन्न किया तो इनका उत्पादक जो प्रजापति है उसका विशेषण है प्रजाकाम, वो निरीक्ष नहीं है अकाम नहीं है कामनावान है उसके अंदर कामना है किसी की कामना है प्रजा की ये जो अभी तो कल्प का प्रारंभ है ना और इस कल्प के प्रारंभ में इस संसार के सदस्य के रूप में प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा प्रजापति के अंदर है और अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए सहायक के रूप में मिथुन को बनाया इसलिए पहले आया था कि ये मिथुन मेरी अनेकों प्रकार की प्रजा का उत्पादन करेगा हा? ये तो मैं बहुधा ओ, ये जो रई और प्राण है यानी चंद्रमा आदित्य हैं, यह मेरी अनेकों प्रकार की प्रजा का निर्माण करेंगे इस उद्देश्य से मिथुन को बनाया था तो का ठीक है मिथुन को प्रजापति ने बनाया और उसकी सरूपता का वर्णन भी हुआ तो ये जो सर्वात्मक मिथुन है इससे कैसे प्रजापति के उद्देश्य की पूर्ति होगी अनेकों प्रकार की सर्जा प्रजा का सर्जन सृष्टि इस मिथुन से कैसे होगी किस प्रकार होगी ये प्रश्न है ये प्रश्न मूल में कथम प्रजा इस से पूछा गया इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा कि ये तो में बहुधा कर प्रजा उक्तम। ये प्रजापति का मिथुन निर्माण का उद्देश्य बताया गया था मिथुन को प्रजापति ने इसीलिए बनाया अनेकों प्रकार की प्रजा के उत्पादक ये बनेंगे इस दृष्टि से तो तत्के प्रकार प्रजापति के उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार करते है? करता है है इति ये ये पूछ ये प्रश्न कर रहा रहा किया जा रहा है, कि कथम प्रजा करजा तो का निर्माण रही और प्राण करेंगे तो उच्चते इत्यादि का अवतरण है टीका में कि रई हो संवत्सरादि द्वारा प्रजा सृष्टित्व उच्चते इति तो रई और प्राण में संवत्सरादि द्वारा प्रजा तो रई और प्राण रूप जो मिथुन है इनमें प्रजा सृष्टित्व तो रई प्राणात्मक मिथुन में प्रजा का सृष्टृत्व है सृष्टृत्व उत्पादकत्व संसार उत्पादकत्व इनमें संवत्सरादि द्वारा है संवत्सरादि जैसे प्रजापति ने प्रजा का निर्माण करने के लिए मिथुन को बनाया ऐसे प्रजापति के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रजापति के द्वारा सृष्ट ये चंद्र आदित्य रूप मिथुन संवत्सरादि का निर्माण करते हैं संवत्सरादि के सृष्टा बन करके प्रजापति का उद्देश्य प्रजा का निर्माण पूरा करते हैं इसलिए मिथुन में संवत्सरादि निर्माण द्वारा प्रजा सृष्टित्व है इसे बताने के लिए नवम कंडिका आने वाला ग्रंथ है तो उच्चे इत्यादि का ये अवतरण हुआ अब बाकी की चर्चा हम लोग करते हैं कल नवम कंडिका की चर्चा कल होगी ओम भद्रं द्रंकर्णे श्रृणुया